उस परमपिता परमात्मा का ओम के द्वारा उच्चारण करेंगे ओ... संयासी गण मुनिगण उपस्थितारी भद्र पुरुषों पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचारियों अपना प्रसंग चल रहा है कि जीव और ब्रह्म को अलग अलग माने या एक में ही उसका अंतर्भाव कर ले एक में यदि अंतर भाव करते हैं तो अंतर भाव तो हो सकता है अंतर भाव कर भी सकते हैं हम लेकिन उस जीव और ब्रह्म में जब अंतर भाव होकर के एकता का भाव जब हम उत्पन्न करेंगे सिद्धांतता भी और शब्द शब्दशास्त्र से भी इस तरह की अनेकों आपत्तियां स्वयं अपने मन के अंदर प्रश्न के रूप में उभरेंगी उनका उत्तर या तो शास्त्रों से ढूंढोगे या स्वयं की अनुभूति से तो स्वामी जी कहते हैं कि जीव और ब्रह्म कभी ना एक थे ना हैं और ना होंगे तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि ऐतरेय उपनिषद में भी जीव और ब्रह्म की चर्चा का प्रारंभ करते हैं लेकिन वहां भी जीव और ब्रह्म को अगर एक मान करके चलते हैं तो जो गुण जीव के होंगे वही ब्रह्म के हो जाएंगे या इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं कि जो गुण ब्रह्म में है वे सारे के सारे जीव में भी होने चाहिए जैसे मेरे शरीर में एक जगह मांस है तो सब जगह मांस है ऐसा तो नहीं कि कहीं मांस हो ही ना हाँ ये अलग बात है रोग के कारण से सूख जाए पर मांस तो था पहले तो यदि मेरे शरीर के एक टुकड़े में मांस है तो पूरे शरीर में मांस है यदि मेरे शरीर के एक हिस्से में पानी है तो सब जगह पानी है तो पानी का गुण जैसे एक हिस्से में है तो उसके जो बाकी जो हिस्से बच रहे हैं उनमें भी पानी तो होगा क्योंकि वहीं से प्रभावित हो रहा है तो अगर हम ब्रह्म और जीव को एक मान करके चलते हैं तो वो विशेषताएं जिन्हें ब्रह्म में विशेषित की जाती हैं वो सारी की सारी विशेषताएं जीव के अंदर दिखनी चाहिए पर नहीं दिखती हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐत्र उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा वाक्य है उसके महावाक्य विवरण में प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसा विस्तार किया हुआ है स्वामी कहते हैं कि ऐत्र उपनिषद में एक पंक्ति आती है प्रज्ञानम ब्रह्मा और ये पंक्ति उस श्रुति के सबसे अंत में आती है चार पांच पंक्तियां हैं वहां पर तो सबसे अंत में ये ये जो श्रुति के दो पद हैं ये वहां पर आ जाते हैं प्रज्ञानम ब्रह्मा प्रकृष्ट ज्ञान वाला ब्रह्म है प्रकृष्ट ज्ञान वाला ब्रह्म है उससे पहले बहुत सारी बातें उस पंक्तियों में कही गई हैं उस पंक्ति में बहुत सारी बातें कही हैं उसके जो पीछे की पंक्तियां हैं कि देव हैं भूत है और सृष्टि में चार प्रकार की जो योनियों का जो साक्षात देखा जाता है जैसे अंडज है जरायुज है उद्वज है स्वेदज है तो कहते हैं ये सब क्या है इनको देखने से हमें हमें हमें क्या लगता है तो कहते हैं इनके देखने से एक चीज लगती है और वो हम सभी को लगती है और जो थोड़ी भी बुद्धि रखेगा उसको तो लगेगी ही थोड़ा सा भी अगर वो विचार करेगा कि जो मैं अपने चारों ओर देख रहा हूं और जो मैं अपने स्वयं के शरीर को देख रहा हूं तो ऐसा प्रतिभाषित होता है कि ये सबका सब, सब प्रज्ञान बुद्धिया प्रेरित है ये सबका सब, सब प्रज्ञा बुद्धि से प्रेरित है प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा इसको समझाया गया है संवारा गया है और इसकी रचना की गई है क्योंकि जो कुछ मैं देखता हूं जो कुछ मनुष्य देखता है वो सारा का सारा व्यवस्थित नियम क्रमबद्ध गणित के उसमें सूत्र पूरे के पूरे बिल्कुल वैसे के वैसे उतरते चले जाते हैं तो कहते हैं प्रजानम ब्रह्म तो जितना हम अपने अंदर और बाहर भौतिक जगत या अभौतिक जगत स्थावर या जंगम स्थूल या जड़ हम जब अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं दृष्टि को जब हम गहरी करके और अंतर्मुख होकर के जब हम किसी भी पदार्थ पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं तो उत्तर यही आता है कि है अस्ति इति एवं ये है और वो कौन है वो है जो हम नहीं है क्योंकि देखने वाला मैं हूं पर जो देख रहा हूं वो मैं नहीं हूं तो देखने वाला देखने वाला से, से दिखाई देने वाला अलग है और जो दिखाई दे रहा है उसको इस रूप में लाने वाला वो उस दृश्य से अलग है यानी दृश्य द्रिश से दृष्टा अलग है और उस दृष्टा के साथ साथ वो सृष्टा भी है तो हम तो केवल दृष्टा के रूप में इस संसार को इस जगत की उत्पत्ति को इसके कार्य व्यवहार को इसकी रचना को इसके ज्ञान को हम दर्शन करते हैं परंतु वो दृष्टा भी है और सृष्टा भी है तो प्रजानम ब्रह्म का, का ये मतलब है कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है और इसमें जो विधिपूर्वक व्यवस्थापूर्वक जो गति संचालन हो रहा है जो बन रहा है बिगड़ रहा है विनाश हो रहा है विकास हो रहा है ये सब हम नहीं कर रहे हैं ये सब मनुष्य के बस की बात नहीं है क्योंकि उसके बनाए हुए जितने भी नियम होते हैं वो टूटते चले जाते हैं और जो ईश्वर के बनाए हुए नियम है उनको व्यक्ति बनाता नहीं है खोजता है न्यूटन ने नियम बनाया नहीं था न्यूटन ने नियम खोजा था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो खोज करना इस बात को दर्शाता है कि वो चीज पहले से थी अगर पहले से नहीं थी तो खोज करना ही व्यर्थ होता तो इस संबंध में स्वामी जी कहते हैं इसलिए जीव और ब्रह्म की एकता को मानना या करना संभव नहीं है जैसा कि शास्त्र कहता है और अगर कहीं ऐसा दिखाई देता है जैसे कि पिछले प्रसंग में आ गया था कि अहम् ब्रह्मास्मि तो उसका अर्थ समाधि में जाकर के प्रकट होता है वैसे प्रकट नहीं होगा अहम् ब्रह्मस्थो अस्मि उतनी अभेदता हो जाती है कि वो फिर भेद नहीं करवाता है स्वरूप शून्य में समाधि तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में समाधि स्वरूप से शून्य में हो जाता है स्वरूप शून्यम समाधि नहीं कहा है वहां पे स्वरूप शून्यम इव समाधि वो अपने स्वरूप से शून्य जैसा हो जाता ना कि अपने स्वरूप से वो खोई जाता है अपने स्वरूप स्वरूप को ही गमा बैठता है और बोले अगर ऐसा हम माने तो स्वामी दयानंद जी की भाषा में ये तो ऐसा ही है कि कि जैसे किसी को काले पानी की सजा दे दी जाए और फिर उसकी जमानत भी ना हो और वो वही डूब के मर जाएगा तो ये तो फिर मुक्ति ऐसी हो गई कि गए तो फिर वापसी नहीं आ रहे गए तो गए हमेशा के लिए गए अब कोई चांस नहीं है माता पिता के दर्शन करने का कोई अवसर नहीं है तो एक तो ये स्थिति है एक यह है कि गए तो आएंगे भी और जाना ही इस बात को सिद्ध कर रहा है कि पहले कहीं और थे और अब यहां आ गए तो जाना और आना ये जो सिद्धांत है चाहे वो मुक्ति के संबंध में प्रतिपादन करता हो या जन्म मरण की एक लंबी जो एक श्रृंखला जिसमें हम बंधे हुए हैं चाहे ये बात चलती हो पर आना जाना तो हम नहीं मिटा सकते क्योंकि अगर यही मान लें कि सब गए और वापिस कोई आए नहीं रहा है तो संसार का निर्माण होगा ही नहीं और प्रकृति प्रकृति बना दी किसके लिए बनाएगा क्योंकि वो सारे तो मुक्त में चले गए अब बनाएगा किसके लिए कोई बचा ही नहीं ना हम जब खाना बनाते हैं तो खाने वाले होते हैं ना खिलाने वाले भी होते हैं परोसने वाले भी होते हैं या यूं कहें कि चले कम से कम कोई नहीं होता तो खाना खाने वाले और खिलाने वाले तो होते हैं तो कहते हैं कि इस तरह से यह जीव और ब्रह्म की एकता जो है वो संभव नहीं है आगे चलते हैं प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्मा ब्रह्मा कहते हैं वो जो प्रकृष्ट जान वाला जो ब्रह्म है वो कैसा है आनंदमय है हमारे अंदर भी एक आनंदमय एक कोष है जीव के अंदर पांच कोष है जीव के अंदर से मेरा मतलब है जीव अलग है और वो प्रकृति से उसको पांच कोष मिले हुए हैं प्राण में कोष है मनोमय कोष है विज्ञान में कोष है आनंदमय कोष है अन्नमय अन्नमय कोष तो यही है ये यह सामने ही दिख रहा है हम सब अन्नमय कोष में हैं पर इसके भीतर जो है वो हमको नहीं दिखेगा उसके लिए तो समाधि लगानी पड़ेगी या ध्यान में जाना पड़ेगा तो ये जो सामने दिख रहा है ये तो पांच में से एक कोष है लेकिन इसके भीतर फिर प्राण में है फिर विज्ञान में है फिर इस तरह से आनंदमय कोष है और उस आनंदमय कोष में जब हम पहुंचते हैं तो हम प्रकृति से अलग होते हुए भी प्रकृति के आनंद का अनुभव करते हैं इसलिए प्रकृति में आनंद तो है पर प्रकृति में आनंद है पर वो उतना ही आनंद है कि जैसे फूल तोड़ा और उसके मुंह में वो मक, उसकी नाक में मक्खी चली गई जैसे गुलाब का फूल सूंघने के लिए किसी ने हाथ बढ़ाया गुलाब का फूल तोड़ा उसमें बैठी थी भिरड़ और भिड़ मतलब ततया कह रहे हैं ततैया तो वो अंदर बैठी थी दिखाई दे नहीं रही थी अब वो तो सुगंध सूंघने के लिए आतुर था तो उसने ऐसे किया तो साथ में सुगंध तो पता नहीं गई नहीं गई पर वो जरूर चली गई और उसने फिर अंदर वो फिर कोलाहल मचाना शुरू कर दिया और उसका स्वभाव है काटने का वो प्यार तो करेगी नहीं गंध नासिका के अंदर जाकर के भाई ये सत्येंद्र जी हैं तो इनको थोड़ा सा कुछ रहने दो वो तो कोई भी इंद्र जी हो वो तो अपना काम करेगी वो तो अपना काम करेगी तो आनंद जो है प्रकृति का ऐसा ही है कि बस थोड़ी देर आया और गया आ भी नहीं पाता और चला जाता है मतलब आता भी नहीं पूरा और चला जाता है अभी एक आदमी सुख में है प्रसन्नता में है और थोड़ी देर बाद ही उसको ऐसी कोई घटना घटती है उसके साथ में ऐसा कोई संवाद होता है कि तुरंत वो सुख उसका दुख में बदल जाता है तो इसलिए संसार के सुख के तो पीछे पढ़ तो रहे हैं और पढ़ते रहिए जब तक वो असली सुख का पता ना हो नहीं तो कई लोग कहते ना कि जी परमात्मा के सुख का तो पता नहीं है अरे आत्मा ये संसार का सुख भी चला जाएगा तो हम जी जिएंगे कैसे हमारा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा फिर हाँ तो ठीक है उसके लिए साधना और ध्यान करते रहिए जब तक उस परमात्मा का आनंद नहीं मिलता तब तक इस आनंद से अनाशक्त पूर्वक जुड़े रहिये अनाशक्त पूर्वक जुड़ने से व्यक्ति संसार में रहते हुए भी वो एक सीमित सुख प्राप्त कर लेता है तो कहते हैं कि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये जो आनंद देने वाला जो ब्रह्म है ये प्रज्ञान है जिसकी जिसकी चर्चा इस जो पीछे के वाक्य में हुई है वही आनंद देने वाला ब्रह्म है यानी अगर निरंतर आनंद चाहिए तो उसकी समीपता बहुत आवश्यक है आगे कहते हैं ऐसा विस्तार किया हुआ है फिर भी परमेश्वर ही सृष्टि बना ऐसा अर्थ तत्सृष्टि प्राविश्यक इस वाक्य पर करने पर कार्यकाल की अभिन्नता होती है कहते हैं कि इस वाक्य में विस्तार किया हुआ है यानी ये जो पूरा श्लोक है पूरी श्रुति है उसमें इसका विस्तार है और अंत में वहां पर आता है प्रज्ञानम ब्रह्म तो कहते हैं ऐसा विस्तार वहां पर किया है फिर भी परमेश्वर ही सृष्टि बना फिर भी कोई यह कहे कि परमेश्वर ही सृष्टि के रूप में बदल गया तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है क्योंकि परमेश्वर मिट्टी के रूप में जड़ के रूप में कैसे बदलेगा तो इसलिए कोई ऐसा माने कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म कि वो ब्रह्म महान है और आनंद देने वाला है और चेतन है फिर दूसरी तरफ अगर कोई यह कहे कि परमेश्वर ही सृष्टि के रूप में बदल गया ऐसा अर्थ तत्सृष्टिम प्राविष्ट इस वाक्य प्रत्येक करने पर कार्य कारण की अभिन्नता होती है तो कोई तत्सृष्टिम प्राविष्ट का ऐसा अर्थ करने लग जाए कि वह खुद सृष्टि के रूप में बदलता हुआ स्वयं उस सृष्टि में प्रवेश कर गया अगर कोई ऐसा अर्थ कर ले कि स्वयं को सृष्टि के रूप में बदलता हुआ उस सृष्टि के अंदर प्रवेश कर गया तो कहते हैं कि अगर ऐसा बात करेंगे तो कार्य कारण की अभिन्नता होती है कार्य और कारण एक ही हो जाएगा फिर ब्रह्म ही कारण बनेगा ब्रह्म ही कार्य बन जाएगा और प्रकृति की सत्ता तो समाप्त प्रकृति फिर कोई अस्तित्व नहीं बचा क्योंकि जब ब्रह्म ही कारण के रूप में बदल रहा है तो प्रकृति का तो अस्तित्व नहीं है तो कहते हैं कि अगर हम ये मान लेंगे कि ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में परिणत हो गया तो उसमें आपत्ति ये खड़ी होगी कि कार्य कारण की जो भिन्नता हम देखते हैं वो समाप्त हो जाती है और कहीं कहीं हम कार्य कारण की भिन्नता अभिन्नता देखते भी हैं तो वो लगती है पर होती नहीं है जैसे सोने से बना हुआ आभूषण उस स्वर्ण आभूषण में यद्यपि सोना है और जो सोना है उसमें कार्य भी है और उसमें कारण भी है लेकिन फिर भी कार्य कारण की अभिन्नता होती हुई भी सोना अलग है और सोने से बना हुआ जो आभूषण है उसको उसको अलग ही मानते हैं सोने से बना आभूषण यद्यपि आभूषण में भी सोना है तो कार्य कारण की अभिन्नता होते हुए भी सूक्ष्म रूप से वहां कार्यकरण का भेद देखा जाता है लेकिन यहां पर तो ऐसा भेद समाप्त हो जाएगा जब हम कार्य और कारण ब्रह्म को ही मान लेंगे ब्रह्म से अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी कहते हैं कि कि ये जो प्रजानम आनंदम ब्रह्म है ये वाक्य व्यर्थ हो जाता है आगे कहते हैं यदि ईश्वर जानी है तो अविद्या माया आदि के अधीन होकर सृष्टि उत्पत्ति का कारण हुआ स्वामी जी कहते हैं कि यदि ईश्वर को आप ज्ञानी मानते हैं जब ज्ञानी मानते हैं तो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अधीन तो हो सकता है ज्ञान ज्ञान की सहायता तो ले सकता है पर ज्ञानी व्यक्ति या ईश्वर या जो ज्ञानी है वो अविद्या का सहारा लेकर के और वो स्वयं अविद्याग्रस्त बन जाए ये समझ में आने वाली बात नहीं है क्योंकि ईश्वर जो सर्व आनंदम ब्रह्म है वो अविद्या में क्यों रस लेगा वो क्लेशों में क्यों पिसेगा अविद्या क्या है क्लेशी तो है तो कहते हैं कि जो ईश्वर है अगर वो ज्ञानी है तो उसे अविद्या में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है उसका स्वभाव ही नहीं है क्योंकि जीव तो अविद्या में चला जाता है जीवात्मा तो अविद्या में चला जाता है पर उसकी जाने की किसी प्रकार की भी संभावना नहीं क्यों क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए हम अविद्या से ग्रस्त हो जाते हैं पर वो सर्वज्ञ है इसलिए वो अविद्या से पीड़ित होने का उसके लिए कोई उदाहरण नहीं बनेगा कि ईश्वर अविद्या से पीड़ित होता है इसलिए अविद्या को नष्ट करने के लिए हम उस ईश्वर का आश्रय ढूंढते हैं तो कहते हैं यदि ईश्वर जानी है तो अविद्या माया आदि के अधीन होकर सृष्टि उत्पत्ति का कारण हुआ तो अविद्या है और है एक ही हालांकि अविद्या अलग मान ली ईश्वर से लेकिन फिर भी वो वेदांती कहते हैं अविद्या क्या है उनसे पूछो भाई अविद्या क्या है तो उनका कहना है कि अविद्या अनिवर्चनीय है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती वो अव्याख्या है अविद्या अव्याख्या है तो जब अव्याख्या है उसकी उसकी कोई व्याख्या ही नहीं हो सकती तो ऐसी अविद्या का अस्तित्व तो क्या होगा लेकिन वो ये कहकर टाल देते हैं कि ईश्वर है तो जानी लेकिन उसके अंदर अविद्या माया आदि ये हो जाती है और वही फिर सृष्टि रूप में परिवर्तित हो जाता है ऐसा मान के वो चलते तो कहते हैं कि ऐसा कहने में उसको भ्रांति हुई ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता है तो कहते हैं कि ऐसा अगर कोई मानता है तो निश्चित रूप से वो अज्ञान के कारण से ऐसा कह रहा है आगे कहते हैं कि जहां देश काल वस्तु का परिच्छेद है वहां भ्रांति है कहते हैं कि जहां भी देश स्थान ईश्वर के संबंध में कोई कहे कि ईश्वर का केवल इतना देश है ईश्वर केवल इन इन स्थानों में है वहां नहीं है यहां है जैसे लोग शंका उठाते हैं ना कि अगर ईश्वर को हम ये तो मान लें कि वो जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले मानते हैं कि परम धाम में रहता है वो परम धाम में रहता है तो फिर बाकी जगह तो नहीं रहता है बाकी जगह नहीं रहता है तो अगर वो एक ही स्थान पर रहता है तो वो स्थान ही उसका बंधन हो गया वो कहीं आ जा भी नहीं सकता वो तो ईश्वर ही खुद ही बंधन हो गया वो वो खुद ही बंद गया एक ही स्थान पे जैसे हमें कोई कहे कि आपको यज्ञशाला से बाहर नहीं निकलना है पांच दिन तक तो यज्ञशाला भी हमें अभी तो स्वर्ग जैसी लगती है नरक जैसी दिखने लग जाएगी और हम सोचेंगे कि कब इस यज्ञशाला से छुट्टी मिले पांच दिन लगातार यहीं रात भी यहीं दिन भी यहीं खाना भी यहीं पीना भी यहीं यज्ञ भी यहीं सब कुछ यहीं बंधन हो जाएगी यज्ञसाला तो इसलिए अगर ईश्वर को हम ये मान लें कि वो एक विशेष परम धाम में है वो तो उसके लिए बंधन हो जाएगा और फिर सीमित शक्ति वाला हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर की सीमा को बांधता है वो व्यक्ति ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक नहीं जान पाता है क्योंकि सीमा हमारी है ईश्वर की नहीं आगे कहते हैं काल ईश्वर को कोई काल से नाप ले कि बस ईश्वर इस काल में था उस काल में नहीं है पहले तो था हिरण्य गर्बा संवर्धताग्रह भूतस्व जाता पतिरे का आशी वो एक ही स्वामी था अब वहां पे भविष्यति भविता आदि ऐसा कुछ तो है नहीं वहां तो केवल इतना ही लिखा है कि हिरण्य गर्भ संवर्द्र भूत से जाता पतिरेक आशित बस वो उत्पन्न हुए जगत का एक ही स्वामी था अब अगर व्याकरण के शास्त्र का सारा ना लिया जाए सीधा अभिता का अर्थ वहां पे घटा दिया जाए तो फिर अर्थ तो यही निकलता है कि था अब तो नहीं है और जो वेद के संबंध में कम परिचित है या वेद को ठीक से समझते नहीं वो तो यही अर्थ निकालेंगे कि पहले था अब नहीं है तो ईश्वर को काल से भी नहीं नापा जा सकता है काल की भी कोई सीमा नहीं है और आगे कहते हैं वस्तु ईश्वर वस्तु तो है लेकिन ऐसी वस्तु नहीं है जैसे प्रकृति से बनी हुई वस्तु में होती है उनमें रूप होता है रंग होता है रस होता है उसमें पृथ्वी रहती है आकाश वायु सभी तत्व उस वस्तु के अंदर रहते हैं ऐसी कोई ठोस वस्तु ईश्वर नहीं है इसलिए ईश्वर को कोई ठोस वस्तु का भी रूप नहीं दिया जा सकता कि ईश्वर इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है तो स्वामी जी कहते हैं कि जो ईश्वर के संबंध में देश काल और वस्तु की परिच्छेद परिच्छेद मतलब इत्ता उसका जो परिमाण है परिच्छेद है ऐसा जो मानव चलते हैं वहां भ्रांति है यही भ्रांति ब्रह्म को हुई ये मान्य से ब्रह्म का जान अनित्य ठहरता है तो ये भ्रांति कहते हैं ब्रह्म को हो जाए कि मैं अब संसार में जन्म लूंगा जन्म लूंगा उसके बाद फिर मेरे माता पिता होंगे फिर मैं अविद्या से ग्रस्त हूंगा फिर मैं अविद्या को नष्ट करूंगा फिर मैं वापस ब्रह्म बन जाऊंगा वो इतनी बड़ी ये प्रक्रिया को क्यों अपनाएगा कि एक छोटे से माता पिता के गर्भ में आकर के वो नौ महीने रहे और फिर उल्टा लटका हो और फिर उसकी नाड़ी काटी जाए या फिर बाहर निकले तो उसके थप्पड़ भी लगते है कई बार जब बच्चा रोता है तो रोता है हंसता हुआ तो कोई आता ही नहीं है हंसते हुआ तो कोई कोई आता होगा नहीं तो सब रोते हुए आते रोते हुए जाते हैं हंसता हुआ कोई नहीं आता अभी ऐसा कोई उदाहरण मिला नहीं कोई हंसता हुआ आया हो तो कई बार बुलाने के लिए मारते हैं कई बार भूख लगती है तो फिर उसको तब भी मारते हैं तो ऐसी कष्टदायक अवस्था वो क्यों प्राप्त करेगा और फिर आएगा क्यों संसार में क्या लेने आएगा वो संसार में या तो विवाह करेगा बच्चे पैदा करेगा परिवार बढ़ाएगा या फिर ब्रह्मचारी रहेगा ब्रह्मचारी क्यों रहेगा ब्रह्म ब्रह्म को ब्रह्मचारी से क्या लेना देना है तो आप अगर थोड़ा सा विचार करेंगे ना तो इस पर इतने सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि हाथ जोड़ करके यही कहना पड़ेगा कि महाराज आप अलग हैं और हर हम अलग है हमारा पीछा छोड़ो यही कहना पड़ेगा कि ब्रह्म अलग है और जीव अलग है इसी में ही हमारी समस्याओं का समाधान निकल के आता नहीं तो उलझे रहते हैं आप देखिए आश्रमों जाकर के वो अहम ब्रह्माष्टमी का भांग का लोटा चढ़ाए हुए अपना मस पड़े रहते हैं वो कहते हैं अहम ब्रह्माष्टमी तो ये पंक्ति पूरा करके फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान अनित ठहरता है आता ये विचारणीय वार्ता है तो अगर ईश्वर इस तरह की व्यर्थ की बातों में फंसे गया उसको हम इस तरह से मान लेते हैं तो कहते हैं उसका ज्ञान विज्ञान सब अनित होगा नाशवान होगा शांति पाठ दे